विश्व दर्पण दृश्यमान नगरी पश्यत्म माया यथा निद्रया युते प्रबोधसम स्वात्मावाद तस्में श्रीगुरूमूर्त नम इद्रीदक्षिणाम मूर्त विश्व को हम जानते हैं यह अनेक आकारों में प्रतीत होने वाला है इस विश्व के दो विशेषण यहाँ पर दिए हुए हैं एक है दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम और दूसरा है निजांतर्गतम यह विश्व कैसा है कहा कोई बहुत बड़ा दर्पण हो और उसमें पूरा नगर दिखाई दे रहा हो तो जो नगर दिखाई दे रहा है कौन नगर दर्पण में दिखाई देने वाला नगर दिखाई कहाँ दे रहा है दर्पण में दिखाई दे रहा है मालूम हो रहा है भिन्न मालूम हो रहा है दर्पण एक है पर नगर का एक एक अवयव भिन्न भिन्न करके मालूम हो रहा है दर्पण से अतिरिक्त उसको खोजने जाओ तो मिलता नहीं दिखता पूरा है आप कभी किसी नदी के किनारे बैठ जाइए बहुत दूर का जंगल उसमें दिखाई देगा और जितनी दूरी है आपके बैठने के स्थान से ऐसी दूरी भी जल में दिखती है वृक्ष अलग अलग जाति के दिखते हैं और उसी जल में दिखाई दे रहे हैं किंतु जल से अतिरिक्त उसका कोई अस्तित्व नहीं है अब यदि कहा जाए तो जल ही है है जल ही पर दिखाई दे रहा है जंगल ऐसे सारा का सारा विश्व जो हमको दिखाई दे रहा है यह जल में दिखने वाले वृक्ष अथवा दर्पण में दिखने वाले नगर के समान है। यदि दर्पण में कोई नगर दिखाई दे रहा है तो यह बात समझ में आ जाती है पर यह नगर किस दर्पण में दिखाई दे रहा है यह बात समझ में नहीं आती अतः कहा निजांतर्गतम वह तुम्हारे स्वरूप में दिखाई दे रहा है इस बात को कैसे मान लें स्वरूप में यदि यह जगत दिखाई देता है तो दर्पण में दिखाई देने वाला जगत जैसे दर्पण में दिखाई देता है वैसे ही यदि स्वरूप में दिखाई देने वाला यह जगत है तो स्वरूप में दिखाई देता बाहर नहीं दिखाई देता कहा हाँ बात ऐसी ही है कि देखिए स्वप्न का अनुभव सभी को है स्वप्न आप देखते हैं वह स्वप्न जगत अंदर रहता है कि बाहर रहता है आप सभी को कहना पड़ेगा कि अंदर ही रहता है बाहर नहीं रहता है बाहर रहे तो दूसरे को भी दिखाई पड़े स्वप्न जिस समय हम देखते हैं वह स्वप्न दृश्य निद्रा दोष से बाहर मालूम होता है पर रहता अंदर है इसी प्रकार सारा का सारा यह जगत आपके स्वरूप में है अंदर है परमाया दोष से बाहर दिखाई देता है इसी को यहाँ पर कहा दर्पण दृश्यमानगरी तुल्य निजातर्गत विश्व यथा निद्रया बहि पश्य आत्मनिमा माया बहिरोध भूतम् पश्यति इस समय सबकी दशा यही है जैसे निद्रा दोष से अंदर का जगत बाहर प्रतीत होता है इसी प्रकार माया दोष से आत्मनि अर्थात अपने ही स्वरूप में दिखाई देने वाला वह बाहर करके दिखाई दे रहा है आत्मनि पश्यन देखता है स्वयं में परंतु कैसे देखता है बहिरोध भूतम इव पश्यति। बाहर उत्पन्न हुआ हुए के समान देखता है इस दृष्टांत में तीन बातें ध्यान देने की है एक तो वह जो दिखाई दे रहा है वह दर्पण से भिन्न नहीं है तो दिखाई देने वाला जो विश्व है वह अपने से भिन्न नहीं है दूसरी बात जो ऐसा होने पर भी अपने से बाहर भिन्न को के समान प्रतीत होता है भिन्न प्रतीत होने पर भी जैसे कितना भी जंगल प्रतीत हो दर्पण में कितना भी नगर दर्पण में प्रतीत हो उसके साथ दर्पण का कोई संबंध बनता नहीं है ऐसे ही आप में अत्यंत अनंत काल से अनंत विश्व प्रतीत हो रहा है माया के कारण बाहर मालूम हो रहा है लेकिन आपके स्वरूप के साथ उसका कोई भी स्पर्श आज तक हुआ नहीं है गीता में भगवान कहते हैं मत्सानि सर्वभूतानि मत शब्द सर्व आत्मवाचक है मत्सानि सर्वभूतानि सारे प्राणी मुझमें है आगे क्या कह देते हैं न भूतानि मत्सान भूतानी मुझ में कोई नहीं है पहले श्लोक में कहते हैं सारा विश्व मुझ में है दूसरे श्लोक में कह देते हैं मेरे में कोई विश्व नहीं है जैसे सारा विश्व दर्पण में दिखाई देता है पर दर्पण से पूछो तो वह कहेगा कि अभी तो किसी विश्व का कोई संबंध हम तो जानते ही नहीं है बाह्य दृष्टि से देखो तो सारा दृश्य दिखाई दे रहा है किंतु दर्पण में बैठ देखो तो कोई विश्व उत्पन्न हुआ ही नहीं ये दोनों एक साथ हैं सारा चित्र आपको पर्दे पर दिखाई दे रहा है आप पर्दे में बैठ कर देखिए तो कोई चित्र उत्पन्न ही नहीं हुआ धू धू करके पर्दे पर अग्नि जलती हुई दिखाई दिखती है पर पर्दा गरम नहीं हुआ तो कितनी विलक्षण बात है कितना विलक्षण विज्ञान है यही सत्य है यही सच्चाई है पर माया कभी भी सत्य को देखने की सामर्थ्य नहीं रखती सच्चाई को स्वीकार करे सबसे बड़ी समस्या आज यही है माया की समस्या सबसे बड़ी यही है सच्चाई को आपको स्वीकार नहीं करने देगी अरे शरीर चिता पर पड़ा है जल जाता है तुम रोज़ कहते हो कि पिताजी बैकुंठ गए पर सच्चाई स्वीकार कहाँ करते हो यह प्रत्यक्ष भी शरीर दिखाई देता है यह पिता नहीं है तुम कहते भी हो पिताजी बैकुंठ गए इसका मतलब पिताजी शरीर नहीं हुए शरीर यही जल जलाया गया जाने वाला दिखा नहीं वह जाने वाला निराकार था कि साकार था यह निर्णय भी नहीं हो रहा है साकार जो दिखता था वह जला दिया गया जाने वाला दिखा नहीं अतः निराकार था साकार होता तो दिखता अब बताओ तुम निराकार हो कि साकार हो प्रत्यक्ष देख भी क्यों बोझ नहीं होता कि मैं शरीर नहीं हूँ शरीर के नाश से मेरा नाश नहीं हो सकता जब पिताजी शरीर नहीं हुए मैं कहाँ से शरीर हो जाऊँगा जिसके अंदर यह विज्ञान आ गया कि शरीर के नाश से मेरा नाश नहीं हो सकता है तो उसका एटम बम भी क्या बिगाड़ लेगा परंतु इसको प्रत्यक्ष देखने पर भी माया इसको स्वीकार नहीं करने देती देखो यह सच्चाई है कि प्राण दूसरा चला रहा है यह सच्चाई है कि नेत्र को किसी दूसरे ने बना करके दिया पर यह सच्चाई होने पर भी जीव कहाँ इस सत्य को स्वीकार करता है यदि स्वीकार कर ले तो अहंकार कैसे करेगा इसका कहना तो एक मच्छर भी मानने को तैयार नहीं है फिर भी देखो यह अहंकार यह अहंकार कैसा है अच्छा अहंकारी ही बनो अहंकारी भी नहीं रह सकता है यह विषय इसको खींच रहा है यह पशु के समान खींचे हुए दौड़ रहा है जड़ के पीछे पीछे दौड़ रहा है चेतन हो कर के इसका अहंकार कहाँ टिकता है जहाँ अहंकार है वही दीनता है इधर तो अहंकार करता है उधर विषय के पीछे जैसे गले में रस्सी बाँध कर खींचा चला जाता है उस समय अहंकार क्यों नहीं करता और वह दिन क्यों बन जाता है अरे तुम्हारा अहंकार टिकता भी कहाँ है टिक कैसे सकता है मिथ्या अहंकार टिकता कैसे टिक कैसे सकता है यह माया है जो कि जीव पूर्वा पर विचार नहीं करता है माया का स्वरूप यही है वह विचार नहीं करने देती विचार उत्पन्न हो जाए तो समस्या ही समाप्त हो जाए कहा माया यह माया के द्वारा जो भीतर है वह बाहर दिखता है निद्र जैसे निद्रा में अपने अंदर का विश्व बाहर मालूम होता है इसी प्रकार माया से निजांतर्गतम विश्वम निजांतर्गत विश्व जो है बहिरेवोद्भूतम पश्यति बाहर होता नहीं है पर बाहर हुए की समान दिखता है यही देखता है कौन देखता है वही देखो इस भाव में तत्सृष्टि तदेव अनुप्राविशत वही प्रवेश करके ऐसा देखता है घड़े के अंदर का सूर्य अपने को कैसे देखता है घड़े वाला देखता है यदि पानी लाल है तो लाल देखता है पानी काला है तो अपने को काला देखता है छोटा है तो अपने को छोटा देखता है पानी हिलता है तो अपने को हिलता देखता है वह हिलता नहीं पर हिलता सा है बहुत विचारणीय बात है देखो इस समय भी किसी के जीवन में कोई समस्या नहीं है आप कहेंगे समस्या का अनुभव हो रहा है समस्या कैसे नहीं है हम कहेंगे देखो आपको खिला पिला कर सला दिया पेट भरा है आपका कि नहीं कमरे के आप अंदर आप सोए हैं कि नहीं अब जंगल में आप भटक गए सपने में चार दिन से भूखे मर रहे हैं तो जिस समय आप चार दिन की भूख से मरता हुआ अपने को अनुभव कर रहे हैं उस समय भी आपका पेट भरा हुआ है कोई समस्या नहीं देखो अपने अनुभव का बड़ा भारी प्रमाण जीव मानता है पर मैं कहता हूँ कि आपका अनुभव कहाँ है जिस समय जो अनुभव आप कर रहे हैं उस समय भी समस्या है क्या उस समय भी समस्या नहीं है इसलिए इस अनुभूति को प्रमाण नहीं माना जा सकता उसी स्वप्न में मान लीजिए कि पुलिस ने पकड़ लिया आपको उसने सोचा कि जंगल में कोई डाकू घूम रहा है आपको हंसखड़ी लगा दी आपको मोहल्ले से लेकर जा रही है आप बड़े दुखी हो रहे हैं लोग देख रहे हैं कि अहो बड़ा साधु बनता था पर कोई न कोई खोट थी तभी तो हंसखड़ी पड़ी है इसको कितनी झेप मन में अब कोई सामने से महात्मा मिल जाए और कहे कि क्या दुखी होता है यह सब तो सपना है तो उस महात्मा पर क्रोध ही आएगा कि ऐसे समय में मेरी हंसी उड़ा रहा है पर जगने के बाद महात्मा की बात सच्ची होगी कि तुम्हारा अनुभव सच्चा होगा यह विचारणी बात है जगने के बाद तो महात्मा की बात ही सच्ची होगी कि यह सपना है क्यों इस प्रकार दुखी हो रहा है लेकिन जब तक जगा नहीं है तब तक उसको महात्मा की बात पटती नहीं है ऐसे ही हम जब जग जाएंगे तो शास्त्र की बात ही सच्ची निकलेगी हमारा सारा अनुभव झूठा हो जाएगा स्वरूप से सोकर के हम इस जगत का अनुभव कर रहे हैं जिस समय हम यहाँ से जग जाएंगे तो शास्त्र की बात सच्ची निकलेगी एक मेवा द्वितीयम हमारा भेद का जितना अनुभव है जितना सुख दुख का अनुभव है वह सारा का सारा झूठा हो जाएगा लेकिन जब तक जीव जगता नहीं है तब तक अपने अनुभव को ही प्रमाण मानता है अब विचार इतना कहना है अब विचार इतना करना है कि सत्ता और ज्ञान क्या है सत्ता और ज्ञान जो हो रहा है इनमें अस्थि है इसका ज्ञान भी हो रहा है सत्ता और स्फुरन ये दोनों प्रत्येक पदार्थ के साथ अनुस्युत है है करके सत्ता है और उसका ज्ञान भी हो रहा है ज्ञान के बिना तो है कह भी नहीं सकते हैं नहीं भी नहीं कह सकते ये दोनों चीज़ सत्ता और ज्ञान अर्थ में अनुच्युत है स्वप्न के जितने पदार्थ हमको दिख रहे हैं उनमें एक सत्ता है या अनेक सत्ता है यही मानना होगा कि एक ही सत्ता सभी में अनुगत है और एक ही प्रकाश से सब प्रकाशित हैं ठीक इसी प्रकार एक ही सत्ता में ये सारे जो भी पदार्थ हैं वे सब कल्पित हैं उसी सत्ता से ये सत्तावान हो रहे हैं इसलिए अस्थिरूपी जो सत्ता है वह सबके साथ अनुसूत हो रही है घट है पट है घट खत्म हो गया पट उदय हो रहा है यह है उनमें भी चला गया पट को जला दो राख है है वहाँ भी गया यह है हर वस्तु में होता चला गया उसी है में उसी एक अस्तित्व में ये सारे की सारे चीज़ें कल्पित है एक मिट्टी में सारे के सारे घड़े कल्पित हैं एक स्वर्ण में सारे के सारे आभूषण कल्पित हैं एक पर्दे में सारे के सारे चित्र कल्पित हैं एक ही सत्ता में सब कल्पित हैं तो यह निर्धारित करना पड़ेगा कि सारा विश्व जो दिखाई पड़ रहा है एक सत्ता में कल्पित है और वह सत्ता ज्ञान सत्ता है सत्ता ज्ञान है सत्ता एवं ज्ञान एक ही है इसलिए ज्ञान में सभी प्रकाशित हो रहे हैं और उसी सत्ता में सभी प्रकाशित हो रहे हैं तो वह ज्ञान रूपा जो एक सत्ता है उसी में सारा का सारा विश्व प्रकाशित है एक संका किसी के मन में आ सकती है कि यहाँ पर दृष्टांत जो कहा है दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम लोक में हम कहीं भी प्रतिबिंब देखते हैं तो हमारे मन में यही आस्था बनी हुई है कि बिंब होना चाहिए बिना बिंब के प्रतिबिंब नहीं होता है यदि सारे जगत को आप प्रतिबिंब मान रहे हैं तो इसका बिंब भी आपको बताना पड़ेगा सारे जगत को यदि आप प्रतिबिंब मान ले तो बिंब कहीं ना कहीं असली जगत को बताना पड़ेगा यह एक प्रश्न उठता है इस प्रश्न का उत्तर ऐसा है कि बिंब का लक्षण घट रहा है इसलिए इस जगत को हमने प्रतिबिंब कहा है ऐसा कहा तो है पर बिंब जो है उसे बताना पड़ेगा पर बिंब तो हमको यहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ता है तो हम कहाँ से बतावें और बिना बिंब के प्रतिबिंब कैसे हो गया अरे भाई प्रतिबिंब का हेतु तो तुम जानना चाहते हो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि बिना बिंब के भी प्रतिबिंब होता है कोई शरीर है और वह छूट गया उसको आपने अग्नि में भस्म कर दिया राख भी ले जाकर के प्रयाग में छोड़ आए पर आप बैठते हैं तो मन में दिखाई देता है उसकी स्मृति होती है बिंब कहाँ है बिंब कहाँ गया बिंब की तो राख भी आप छोड़ आए आपके मन में कैसे दिखाई दे रहा है अतः यह तो नहीं कह सकते कि प्रतिबिंब के लिए बिंब की अनिवार्यता है एक उपादान कारण होता है और दूसरा निवित कारण जैसे घड़ा बनाने के लिए मिट्टी उपादान कारण है बिना मिट्टी के घड़े नहीं बन सकता है पहले चाक आदि लेकर घड़ा बनाते थे आजकल फैक्ट्री बना रही है पर बिना उपादान के नहीं बनेगा निमित्त तो दूसरा भी हो सकता है उपादान की अनिवार्यता है निमित्त कोई ना कोई होता ही है तुम बताओ बिंब प्रतिबिंब का उपादान कारण है या निमित्त कारण है विश्व को उपादान तो आप कह नहीं सकते क्योंकि उपादान कार्य रूप में परिणित होता है और बिंब तो अलग ही रहता है कार्य रूप में परिणित नहीं होता है तो क्या बिंब निमित्त कारण हुआ निमित्त तो दूसरा भी हो सकता है पर भाई माया शक्ति तो बिना बिंब के भी प्रतिबिंब प्रकट देती है तीसरा बात है जो जड़ दर्पण है उसको अपने अंदर प्रतिबिंब के लिए बिंब की जरूरत पड़ती है पर जो चित्त दर्पण है ना, चैतन्य दर्पण है वह बिना किसी बिंब के प्रतिबिंब को प्रकट करता है यह उसकी विशेषता है जो जड़ दर्पण है वह अपने को भी नहीं जानता है उस प्रतिबिंब को भी नहीं जानता है पर जो चित्त दर्पण है वह अपने को भी जानता है अपने अंदर भासित होने वाले प्रतिबिंब को भी जानता है यही चैतन्य एक जड़ में फर्क है भूत हो चाहे ना हो पर एक चैतन्य कला मन में है देखो भूत आपको अंदर दिखाई देता है बाहर हो चाहे ना हो आपके अंदर दिखाई देगा बिना बिंब के प्रतिबिंब दिखाई देगा चैतन्य दर्पण की यही महिमा है और जड़ दर्पण से यही विलक्षणता है वह अपने को भी जानता है अपने अंदर जो प्रतिबिंब है उसको भी जानता है दोनों को जानता है और बिना बिंब के प्रतिबिंब चैतन्य में होता है यहाँ पर यह बताया गया कि सत्ता और प्रकाश है एक ही है एक ही सत्ता है और वह प्रकाश रूप है और उसी में सारा का सारा जगत प्रतिफलित हो रहा है और माया के कारण बाहर मालूम हो रहा है अब आप सत्ता में यदि पहुंच जाए आपका मैं सत्ता में यदि पहुंच जाए तो कहीं समस्या नहीं आगम ऐसा मानता है कि जो चैतन्य है परमात्मा है उसमें एक स्वातंत्र है चेतन है अतः उसमें स्वातंत्र है यानी अनंत रूपों में प्रतीत होते हुए भी, भी अपने स्वरूप में जो का त्यों रहना यह उसका स्वातंत्र है और उस चैतन्य दर्पण में आपकी अहमता टिक जाए तो कहीं खतरा नहीं होगा एक बार एक विश्व के बहुत प्रसिद्ध चित्रकार ने कृष्ण की महिमा सुनी तो वह भगवान श्री कृष्ण की फोटो बनाने के लिए द्वारिका पहुँचा और सभा में पहुंचकर प्रार्थना की कि भगवान मैं आपका एक चित्र बनाऊंगा। भगवान ने सोचा कि बड़ा आश्चर्य है बड़े बड़े योगी हुए समाधि लगाने वाले योगी हुए हजारों वर्षों तक उन्होंने समाधि लगाई पर मेरा चित्र आज तक कोई बना नहीं पाया मेरा खींच चित्र खींच नहीं पाया अतीत पंथानम तव महिमा वांग मनसे मेरा चित्र मन वाणी से परे है मेरा चित्र तो बना नहीं पाया कोई इसने तो बड़ा भारी दुस्साहस किया है कहता है मैं आपका चित्र खींचूंगा उस समय कैमरा नहीं था हाथ से चित्र बनाया जाता था भगवान मुस्कराए भगवान ने कहा अच्छा भाई चित्र बना लो उसने खूब ध्यान से देखा और रेखाएं खींच लिया और रेखा खींचकर चित्र मन में बैठा लिया और बैठाकर चला गया अपने कमरे में सात दिन बड़ा भारी परिश्रम किया रंग आदि भर करके और जब दरबार में ले आया तो भगवान ने कहा चित्र बना लिया तो उसने कहा हाँ बना लिया दिखाओ जरा सबको तो चित्र खोला तो देव ने अपना रूप बदल लिया अब वह चित्र की तरफ देखता है देव की तरफ भी देखता है उसने सोचा कहाँ गड़बड़ी हो गई उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आया भारी कंपन हो गया उसके हृदय में सोचा मैंने जीवन में कभी धोखा नहीं खाया बड़े बड़े राजाओं के चित्र मैंने बनाए इस दरबार में आकर के तो मूर्ख बन गया मैं फिर भी हिम्मत संभाला कहा भगवान गलती हो गई एक बार हमको अवसर और दीजिए भगवान ने कहा कोई बात नहीं फिर देखा फिर दे, रेखा खींची फिर जाकर सात दिन परिश्रम करके बनाया और बना करके जब ले आया तो देव ने अपना रूप बदल लिया फिर देखा तो उसको बड़ा भारी झटका लगा सोचा कि एक बार तो और प्रयास करें पर तीसरी बार भी जब फेल हो गया तो पागल हो गया उसका दिमाग खराब हो गया वह पागल के समान हो गया घूमते घूमते एक जंगल में महात्मा के पास पहुंचा महात्मा ने कहा तू इतना दुखी क्यों हो रहा है उसने कहा महाराज विश्व में मैं हार नहीं खाया पर आज आज के राजा के पास जाकर के बहुत बार चित्र बनाया हार गया महात्मा से कहा बेटा तो राजा का चित्र बनाना जानता है पर देवता का चित्र बनाना तुमको नहीं आता तब उसको थोड़ी सी शांति हुई उसने कहा देवता का चित्र दूसरी तरह बनता है महात्मा बोले हाँ देवता का चित्र तो अलग ही प्रकार से बनता है वह ऐसे नहीं बनता हाँ महाराज हमको सिखा दीजिए देवता का चित्र कैसे बनता है मैं तो नहीं जानता था कि आपके यहाँ देवता है महात्मा ने कहा हाँ वे देवता है वे राजा नहीं हैं वे तो देवता हैं उनकी फोटो ऐसे नहीं बनती उसको बैठाया महात्मा ने धीरे धीरे एक दर्पण बहुत शुद्ध दर्पण बनाया उसने सोचा इस दर्पण के ऊपर कोई चित्र महात्मा बना मेंगे बहुत शुद्ध दर्पण तैयार हो गया महात्मा ने कहा देखो एक नए कपड़े से इसको ढक लो चित्र बन गया है उसने कहा महाराज इसमें तो कुछ है ही नहीं महात्मा ने कहा देवता का चित्र ऐसे ही बनता है तू नहीं जानता चले जाओ दरबार में डंके की चोट पर कह दो कि हे देव हमने तुम्हारा चित्र बना लिया घबराना नहीं बोल देना देवता को बस में करने का यही उपाय है तुम्हारी जीत होगी हार नहीं पहले तो उसको विश्वास ही नहीं होता था फिर ले गया कहा बना लिया चित्र हाँ बना लिया देव ने कहा दिखाओ चित्रकार ने कहा अब रूप बदलते रहो तुम चाहे राम बनो चाहे कृष्ण बनो चाहे हनुमान बनो चाहे देवी बनो चाहे गणपति बनो जितना रूप तुमको बनाना हो बनाओ बन गया कि नहीं जितना रूप तुम बदल सकते हो बदलो कोई फर्क नहीं पड़ता यह बात है यह जो हमारा मनोरूपी दर्पण है वह आत्मदर्पण ही है जब मन बहिर्मुख है तब उसको मन कहते हैं और मन अंतर्मुख हो जाए तो उसको आत्मा कहते हैं कोई अंतर नहीं इतना ही अंतर है बहिर्मुख हुआ तो बन संज्ञा हुई चित्तम चिदिति तकार रहितम तकाररहित तकारो विषयाध्यास चित्त में दोता है चित्त में एकता है चित्त का दूसरा तकार जो है यह विषयों का संग है इसको निकाल दो तो बस चित्त खत्म है यह जो शुद्ध दर्पण है वह दर्पण में आपकी प्रतिष्ठा हो जाए तो कोई चित्र बनाने की जरूरत नहीं सारे चित्रों का यह चित दर्पण समान आधार है विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम यह सारा का सारा विश्व दर्पण में दिखाई देने वाले नगर के समान है यहाँ दर्पण आप ही हो बाकी कुछ नहीं है सुरेश्वरा सुरेश्वराचार्य भगवान कहते हैं देखो यह बाहर भीतर का भ्रम है यह बड़ा भारी भ्रम तुमको जन्म से लग गया कैसे देखो तुमने जो भोजन की गठरी सिर पर रख ली है गठरी बाहर मालूम हो रही है कि नहीं फिर तुमको भूख लगती है तुमने गठरी को खोला और उसको खा लिया भुक्तम यथान्नम कुक्षस्थम स्वात्म मन्यते विश्वम अब अब बताओ जो बाहर था बाहर था था वह अंदर हो हो गया गया गया कि कि नहीं नहीं आत्मा आत्मा उतने देर तक और बन तुम्हारी अहमता इस शरीर के साथ संबंधित है तो यह बाहर हो रहा है अब तुम्हारी अहमता आकाश के साथ संबंधित हो जाए तो सारा विश्व अंदर हो जाएगा बस इतना ही है और कुछ नहीं अंदर बाहर की कल्पना और कोई चीज़ नहीं है कहो कि इसको अहमता को कैसे छोड़ें अहमता तो आपको रोज़ छोड़ती है स्वप्न में एक कल्पित शरीर के साथ आपकी अहमता जुड़ जाती है और वह सारा विश्व आपके अंदर प्रकट हो करके बाहर दिखाई देने लगता है उस अहमता को लेकर के आप सारा का सारा व्यवहार करते हैं तब अहमता इस शरीर के साथ कहाँ है पिछले जन्म में पिछले शरीर के साथ अहमता थी इस जन्म में इस शरीर के साथ अहमता है यह शरीर छूट जाए तो दूसरे शरीर के साथ अहमता हो जाएगी और स्वप्न में रोज एक कल्पित शरीर के साथ तुम्हारी अहमता जुड़ जाती है जहाँ जिसके साथ अहमता जुड़ी वही तुम्हारा वैभव हो गया तुमने अपने संकल्प से स्वप्न का जगत बनाया तुम्हारा शासन है उस पर तुम्हारा वैभव है स्वप्न पर यह वैभव भी एक सेकंड में लुप्त हो जाता है क्यों लुप्त हो जाता है बनाए हुए जगत के अंश में तुमने अपने अहम को जोड़ दिया और बाकी बाहर कर दिया और क्या है बाहर भीतर बोलो बाहर भीतर नाम की कोई चीज़ नहीं है आपकी अहमता जिससे संबंधित है वहाँ से बाहर मालूम होता है प्रत्येक खून की बूंद में जो कीड़ा है उसकी अहमता उसी से संबंधित है उसके लिए आपका शरीर ब्रह्मांड हो गया कि नहीं यही खेल है और कोई खेल नहीं है यह सारा स्वप्न आपका वैभव है पर आपकी एक भूल यही है कि एक शरीर के साथ आपकी अहमता संबंधित हुई है तो सब बाहर हो जाता है विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन कैसे निद्रया बहिरेवोभूतम जो यहाँ पर देख रहा है वही जग जाएगा तो सारा ब्रह्मांड उसके अंदर हो जाएगा क्यों अहमता इसको छोड़ दे, देगी अहमता सत्ता में लीन हो जाएगी सारा ब्रह्मांड बाहर रह जाएगा गोस्वामी तुलसीदास जी एक बात कहते हैं वह बहुत विलक्षण बात है सकल दृश्य निज उदर मेरी निद्रा तज सोए जोगी सोई हरिपद अनुभवे परम सुख अतिशय द्वैत देश काल तहना तुलसीदास दशाहीन संशय निर्मूल न जाही देखो यह गोस्वामी तुलसी जी का पद है वे कहते हैं सकल दृश्य निज उदर मेली हम सारे विश्व को खा सकते हैं आप कहते हैं हम विश्व को कैसे खा सकते हैं एक पाव आटा से ज़्यादा खा नहीं सकते विश्व को कैसे खा लें सारे विश्व को आप खा लेंगे जब आपकी अहमता एक जगह से दूसरी जगह बदल ही रही है तो आप कभी आकाश के साथ जोड़ करके देखिए अपनी अहमता को आकाश के साथ जोड़ दीजिए तो सारा विश्व आपके उधर में हो जाएगा कि नहीं आपने खा लिया कि नहीं विश्व को विश्व को खाने में और कोई बात नहीं यह आपकी अहमता का खेल है पूर्णाहमता कवलितम विश्वम योगी, योगी रस योगी स्वरस तथा सुरेश्वराचार्य भगवान कहते हैं जो यह संकुचित अहमता को छोड़ दे तो उसमें पूर्ण अहमता उदय हो जा परमेश्वर में पूर्ण अहमता है हमारे में संकुचित अहमता है वही विद्युत है उसी विद्युत में जीरो पावर का बल लगा है उसे विद्युत में लाख पावर का विद्युत की तरफ से कहीं गड़बड़ी नहीं विद्युत का पक्षपात है क्या पक्षपात विद्युत की तरफ से नहीं है दोनों के लिए विद्युत समान है पर प्रकाश में बड़ा भारी भेद दिखाई दे रहा है यह उपाधि की महिमा है ऐसे ही आपके स्वरूप में किसी के स्वरूप में कहीं भी भेद नहीं चीटी से लेकर ब्रह्मा तक बल्ब का भेद है स्वरूप का भेद है भेद नहीं है ब्रह्मा से लेकर चीटी पर्यंत में जो भेद मालूम हो रहा है ज्ञान में भेद मालूम हो रहा है शक्ति में भेद मालूम हो रहा है यह भेद वास्तविक भेद नहीं है यह स्वरूप का भेद नहीं है केवल बल्ब का भेद है एक ही विद्युत इतने बल्बों में अनंत प्रकार की शक्ति लेकर प्रकट हुई है वो जी कहते हैं सकल दृश्य निज उदर बेली निद्रा तज अज्ञान निद्रा तज छोड़ देता है सोई योगी अपने स्वरूप में सो जाता है स्वरूपे सेते से हरि पद परम सुख भगवान का जो सुख स्वरूप है तद विष्णु परम पदम यत्र पश्यन्ति सूर्यः सूर्य उस परम पद का अनुभव वही करता है वहाँ किसी प्रकार का भेद नहीं है अतिशय द्वैत वियोगी द्वैत नाम की कोई चीज़ वहाँ पर है नहीं देश काल की भी कल्पना नहीं है गोस्वामी जी कहते हैं यही दशाहीन पद है इस दशा में यदि कोई नहीं पहुँचा तो इसका संशय निर्मूल नहीं होगा विशुद्ध ज्ञान के बिना किसी का संशय दूर नहीं हो सकता है कोई न कोई संशय तो रहेगा ही हिमालय में गाँव गाँव में देवता होते हैं तो वे देवता कभी कभी आते हैं किसी पुजारी को आप आश्चर्य करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में ईसाई मिशनरी नहीं काम कर पाई पहले उसमें देवताओं की ही कृपा है वे लोग पूछते हैं देवता से उस पर विश्वास करना कि नहीं करना देवता बोल देते हैं नहीं करना फिर नहीं कोई काम करता कोई कैसा भी व्यक्ति चला जाए देवता से पूछेंगे देवता ने अनुमोदन कर दिया तो फिर आप भगवान हैं आपको मान लेंगे और देवता ने अनुमोदन नहीं किया तो फिर आपको पूछेंगे नहीं अब कहो घोर अंधविश्वास है तो उसी घोर अंधविश्वास ने बचा लिया अब तो लोग पढ़े लिखे हो गए तो कुछ शुरू भी हो रहा है पर पहले तो देवता से पूछते थे उत्तरकाशी में एक महात्मा थे एक गांव था संगरालिया वहां एक देवता है कंडार देवता कंडार देवता आया महात्मा जी भिक्षा के लिए गए हुए थे वहाँ खड़े हो गए जब सब लोग पूछ लिए तब महात्मा ने पूछा तुम सच्चे देवता हो कि झूठे देवता हो कहा मैं सच्चा देवता हूँ कहा सच्चे देवता हो तो बताओ मुझे ज्ञान है कि नहीं है कहा तुमको ज्ञान नहीं है महात्मा ने कहा तुम देवता नहीं हो मुझे ज्ञान है देवता ने कहा जब ज्ञान होता तो संशय क्यों होता यदि तुम्हें ज्ञान है तो संशय कैसे हो सकता है या तुमने कैसे पूछा ज्ञान है कि नहीं तुमको संशय है इसलिए ज्ञान नहीं है वो स्वामी जी कहते हैं संशय निर्मूल न जाहि जाही, जाही दशाहीन इस प्रकार की दशा जिसको प्राप्त नहीं हुई है उसका संशय नहीं जाता है यहाँ तक तो उसी परमात्मा का जीव भाव धारण करके और संसार की अनुभूति की बात कह दे यह जीव भाव में सारे जगत को अपने से भिन्न कर देता है लेकिन वही अब जो पश्यन है वही यह के साथ जाएगा यह प्रबोध समय अद्वयम आत्मानम साक्षात कुर्ते जब तक सोया है तब तक ऐसा ही देखता है और जब तक इस प्रकार का अपने को अनुभव हो रहा है तब तक हम सो कर के ही देख रहे हैं और जो इसमें सारे व्यवहार के अंदर जितनी समस्या है वह न होते हुए भी हमारे अंदर परिलक्षित है अब वही यह पश्चन का कर्ता जो बना माया पश्चन माया से ऐसा देखता है और जगने पर ऐसा नहीं देखता है निद्रा से अपने अंदर के जगत को बाहर देखता है परंतु जब जग जाता है तो ऐसा नहीं देखता है प्रबोध समय अद्वयम् आत्मानम एव साक्षात कुरुते प्रबोध हो जाने पर जग जाने पर वह देखता है एक मेवा मैंने पहले ही कहा था किसी भी घड़े का जो सूर्य है वह जब अपने मूल स्वरूप में पहुंच जाएगा तो सर्वत्र अपने को देखेगा देखने में भी थोड़ी बात समझ के रखनी चाहिए आप कहोगे इसका मतलब ज्ञानी ही महापुरुष है उसको जगत नहीं दिखाई देता नेत्र का देखना एक चीज है और समझ अंदर एक चीज है भाष्यकार भगवान कहते हैं इस समय भी आपका स्वरूप कैसा है फी कुरवन स्व स्वजरभृत ये भासियन यस्य एक बहुरुपया था वह राजा के पास आया और कहा हम आपको कुछ बन के दिखाना चाहते हैं राजा ने कहा तू बाघ बन के दिखा सकता है अपने को उसने कहा बन सकता हूँ समय चाहिए मैं आपको बाघ बनकर दिखा दूंगा राजा ने कहा अच्छा बाघ बनकर दिखाओ हमें बाघ देखने की इच्छा है उसने जाकर बाघ बनने, बनने का अभ्यास किया पूरे शरीर को बाघांबर से ढका बिल्कुल बाघ की आकृति धारण की साधना के द्वारा बाघ बनने का अभ्यास किया बाघ के समान गर्जना का अभ्यास कर लिया और एक दिन दरबार में आकर जोर से गर्चना की जो नहीं जानते थे वे जान ले के भागे वह बाघ के समान दिखता था बाघ के समान दहाड़ता था भास्कर भगवान एक प्रश्न उठाते हैं वह बाघ के समान दिखा बाघ के समान दहाड़ा पर बाघ के अंदर जो हिंसा वृत्ति है वह हिंसा हिंसावृत्ति उसमें आएगी ही कि नहीं वह नहीं आ सकती है क्योंकि वह किसी को खा नहीं सकता अरे भाई बाघ के समान दिखता है बाघ के समान दहाड़ता है फिर खा क्यों नहीं सकता किसी को अंदर से उसको यह बोध है कि मैं पुरुष हूँ इस ज्ञान को वह काट नहीं सकता इस ज्ञान को वह भूलना भी चाहे तो वह भूल नहीं सकता उसका वह ज्ञान बाधित नहीं हो सकता वह इसको याद नहीं करता है पर इस ज्ञान को मिटा नहीं सकता इसलिए जब आप स्वरूप में जग जाएंगे उस ज्ञान को का अभ्यास नहीं करना पड़ता पर वह ज्ञान ऐसा है कि सारे जो व्यवहार है बाधित हो कर के रहेंगे इसमें व्यवहार में सच्चाई आ ही नहीं सकती आप चाहेंगे तो भी नहीं दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया एक नट का लड़का है उसने स्त्री का रूप धारण बेश किया है एक स्त्री का बेस धारण किया है इतना सुंदर स्वरूप बनाया उसने स्त्री का मत्वा स्त्रीति स्त्री वेशधारी और अपने हाव भाव एवं कटाक्ष गान से सारी सभा को मुग्ध कर दिया जो अज्ञानी कामी है उनके मन में बड़ी वासना उत्पन्न हो गई कि यह स्त्री अपने को प्राप्त हो जाए भाष्यकार भगवान प्रश्न उठाते हैं स्त्री वेशधारी स्त्याहमिति कुरुते किम नटो भरतुरिक्षा क्या उसको पति की इच्छा होगी नहीं स्त्री के समान उसका शरीर दिखाई दे रहा है स्त्री के समान उसकी बोलचाल है स्त्री के समान स्त्रीलिंग के वाक्यों का प्रयोग कर रहा है हाव भाव कटाक्ष से उसने सारी सभा को मुक्त कर लिया है उसके अंदर पति की इच्छा उत्पन्न होगी कि नहीं नहीं हो सकती क्योंकि अंदर से उसको यह ज्ञान है मैं पुरुष हूँ इस ज्ञान को वह किसी भी प्रकार से काटने में समर्थ नहीं है ठीक इसी प्रकार यह करते प्रबोध समय प्रबोध समय में जब उसको स्वरूप का साक्षात्कार होता है तो वह अपने को देखता है अपने से अतिरिक्त कुछ समझ उसमें उत्पन्न नहीं होती इंद्रियों इंद्रिय से दिखते हुए भी व्यवहार करते हुए भी आत्मा के अतिरिक्त कुछ कुछ है ही नहीं यही अनुभूति होती है इस अनुभूति को काटने में वह असमर्थ है इंद्र से एक चीज दिखाई देती है बहुत जगत व्यक्ति को दिग्भम हो जाता है तो मालूम होता है पश्चिम से सूरज उदय हो रहा है पर अंदर क्या निश्चित होता है यही पूरब है नेत्र से दिखता है पश्चिम है अंदर से अनुभव होता है यही पूरब है बुद्धि उसी को पूरब मानती है नेत्र उसको पश्चिम भरे ही दिखा दे इस नेत्र से दिखना एक चीज है माइक नेत्र से दिखना एक चीज है आपके अंदर ज्ञान नेत्र है जो गुरु कृपा से यह ज्ञान नेत्र खुलता है वह ज्ञान नेत्र जब खुल जाता है उघरा ही विमल विलोचन ही के गोस्वामी जी जब यह कहते हैं तो उनका मतलब यह है कि हे है तब तो उघरेगा तो कहते हैं उघरही बंद उघरही बंद है खुल जाता है श्री गुरु पद नख गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती दलन मोह तम शोष प्रकाशो बड़े भाग उर आवि जासो तो उघरही विमोल विलोचन ही के इसका मतलब सभी के अंदर ज्ञान नेत्र है और वह बंद है बंद कैसे है देखिए जब हम स्वप्न देखते हैं तो हमारे ये नेत्र बंद रहते हैं पर स्वप्न हम देखते हैं स्वप्न के नेत्र से स्वप्न की वस्तु दिखाई देती है माया के नेत्र से माया की वस्तु दिखाई देती है और ज्ञान नेत्र से तत्व दिखाई देता है तत्वानुभूति ज्ञान नेत्र से होती है ज्ञान नेत्र जब खुलता है तो माया का नेत्र बाधित हो जाता है माया का नेत्र खुलता है तो स्वप्न का नेत्र बाधित हो जाता है जिस नेत्र से आप स्वप्न देख रहे थे आप जग गए इस माया के नेत्र से वह बाधित हो जाता है उसमें मिथ्यात्व आ जाता है ऐसे ही ज्ञान नेत्र खुलते ही माया के नेत्र से दिखाई देने वाला दृश्य बाधित हो जाता है स्वप्न की स्मृति आपको आ सकती है पर उसमें सत्यत्व नहीं आ सकता जगत इस नेत्रों से दिखाई दे रहा है पर वह तुरंत बाधित हो जाएगा तो गोस्वामी जी कहते हैं कि उघर ही विमल विलोचन ही के मिटहीं दोष दुख भव रजनी के सूझ ही राम चरित्र मणिमालिक जहां आपको चित्र दिख रहा है यही पर्दा दिखेगा पर पर्दा ज्ञान नेत्र से दिखेगा जहां जगत दिख रहा है आपको अपना स्वरूप दिखेगा और जहां आपको स्वरूप दिखेगा वहां यह जो जगत दिख रहा है वहां दिखने पर भी बाधित हो जाएगा उसमें से सत्यत्व निकल जाएगा इसी को कहते हैं यह साक्षात कुरुते प्रबोध समय प्रबोध समय में किसका साक्षात्कार करता है स्वात्मान एवं अद्वयम साक्षात्ते एकमेवा द्वितीय अपना स्वरूप ही उसको भासता है सुरेस्वरा सुराचार्य भगवान अपने भाष्य वार्तिक में लिखते हैं अनादि माया अनादिमा यदा जीव प्रबुते अजमद्रस्वप्न अस्वप्नम अद्वैत बुध्यते तदा सत्याचार्यसादेन योगाभ्यास बल ईश्वरा अनुग्रहेना भी स्वात्मबोधो यदा भवे तीन बातें वहां पर उन्होंने बताई श्रुत्याचार्य प्रसादेन योगाभ्यास बलन एवं ईश्वराुग्रहेणा च एक क्या है श्रुत्याचार्य प्रसादे यानी जब जगत से वैराग्य उत्पन्न होता है यानी जब जगत जगना चाहता है जब तक जगत की वस्तु में प्रीति है तब तक जगना नहीं चाहता है सोना चाहता है क्योंकि संपन्न खंडित हो जाएगा और जब परीक्ष लोकान ब्राह्मणो ब्राह्मणों निर्वेदमायात नास्त्य कृतकृतना जब यह जगत की परीक्षा कर लेता है कितने दिन से खा रहे हैं अभी तक पेट नहीं भरा जीवा से मिठाई दूर खाते खाते पेट आते जवाब दे गई पर खाने की वासना नहीं गई रूप देखते देखते नेत्र पर चश्मा लग गया पर रूप देखने की वासना नहीं गई यह धोखा कब तक चलेगा यहाँ तृप्ति नाम की कोई चीज़ होती तो अब तक मैं तृप्त हो गया होता कि नहीं जब जगत को इस रूप में देखता है वह परीक्षा कर लेने कर लेता है परिच्छ लोकान तब उसका जगत से मन हट जाता है यहाँ धोखा है इतने काल से लगा हूँ कोई भी वृद्ध नहीं कहता है कि एक पेटी दो पेटी दस पेटी सुख बटोर कर हमने रखा है हम दूसरे को दे सकते हैं उससे पूछा जाता है कि तुम जन्म से लेकर के सुख बटोर रहे थे तो दो चार दस पेटी रखे हो तो वह रोने लगता है क्यों रोने लगता है कहता है सब धोखा हो गया है सारी अवस्था बीज गई धोखे में बीज गई सोचा ये हमारी सहायता करेंगे अरे तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा कहना मानने को तैयार नहीं तो लड़का ने नहीं माना बहू ने नहीं मानी तो क्या बिगड़ गया तुम्हारा पर ऐसा विचार नहीं करता यह विचार नहीं उत्पन्न होता कि जिस शरीर को हमने आत्मा माना वही हमारा कहना मानने को तैयार नहीं है यही आंख हमारा कहना मानने को तैयार नहीं है तो बहू ने नहीं मानी तो क्या बिगड़ गया अपना अब यही शरीर नहीं मान रहा है जिसको हमने आत्मा माना था वही हमारा कहना नहीं मान रहा है तो बाहर में कोई नहीं माना तो उसमें कहां अपमान हो गया यह जगत ऐसे ही है यह बात समझ में नहीं आती है यह विवेक नहीं करता है फालतू रोता है मोह में पढ़ करके। प्रत्यक्ष है कि जिस शरीर को तुमने आत्मा माना वही नहीं मान रहा है कहना तो बाहर का नहीं माना तो कौन सा अपमान तुम्हारा हो गया यह विवेक आ जाए तो परीक्षलोकान कर्मचितान परीक्षा की तब गुरु के पास जाता है किसी ने कहा गुरु के पास हम तो पहले से ही जा रहे हैं हाँ गुरु के पास तुम पहले से जाते हो पर गुरु के पास जो संपत्ति है उसको लेने के लिए नहीं जाते हो संसार की समस्या का समाधान का उपाय पूछने के लिए जाते हो गुरु की संपत्ति लेने के लिए कहाँ गए तुम जब वस्तुतः गुरु की संपत्ति लेने के लिए वह जाता है श्रुति एवकार इसलिए देती है कि तुम जगत छोड़ करके जंगल में बैठ जाओगे तो तुम्हारा काम नहीं चलेगा इसलिए गुरु के पास ही जाओ एक बहुत बड़ी बात है कि जिस समय साधु घर छोड़ता है कोई विवेकी जिस समय संसार छोड़ता है उस समय बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करता है क्या उपलब्धि है किसके आधार पर छोड़ता है बोलो जितना ममत्त तो उसने बनाया था एक मिनट में उस ममत्त तो को तोड़ दिया उसने यदि सच्चाई से छोड़ा है तो उसने एक मिनट में ममत्त तो को तोड़ दिया कि नहीं किस बल पर तोड़ा एक ईश्वर के बल पर यह बहुत बड़ी उपलब्धि है बाहर से नहीं मालूम होता है पर यह कोई मामूली उपलब्धि नहीं है एक मिनट में आप सारा ममत्त तोड़ करके और जंगल में चलते हैं तो कोई बल आपके पास है तभी तो तोड़ पाए हैं नहीं तो कैसे तोड़ पाते उसके बाद देखा उस ममत्व का मूल है अहमता इस कार्यकरण करण संघात में जो अहंकार है यह मूल है इसी ने ममत्व बनाया है इसलिए गुरु के पास ही जाकर के उसको तोड़ो उस अहमता को तोड़ दोगे तो फिर तुम्हारे लिए कोई समस्या नहीं है और वह अहमता यदि बनी रह गई तो फिर मोहम्मत तो बन सकती है बना सकती है इसलिए कहते हैं गुरु को प्राप्त करो जब गुरु के पास जाएगा तब गुरु की कृपा प्राप्त करेगा गुरु की कृपा प्राप्त कर लेगा और गुरु जो शास्त्र का उपदेश करेगा तो गुरु के अंदर जो अर्थ निहित है वह तुम्हारे अंदर बैठ जाएगा श्रुत्याचार्य प्रसादेना यही ईश्वर का अनुग्रह है इसलिए ईश्वरानुग्रहेण यह ईश्वर का अनुग्रह जो हमारे हृदय में बैठ गया है यह साक्षात कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानेवा तब वहाँ देखो तीनों एक हो गए गुरु अपने को जो स्वरूप जानता है सुरूप में जगेगा कि नहीं इसी बात को भाष्यकार भगवान ने कहा कि गुरु के लिए सदगुरु के लिए कोई उपमा नहीं है विश्व में लोग पारस की उपमा देते हैं पर सदगुरु को पारस की उपमा नहीं दी जा सकती है पारस लोहे को सोना बनाता है पारस नहीं बनाता है पर स्वयं साम्यम विधत्ते गुरु तो शिष्य को अपना स्वरूप प्रदान करता है गुरु शिष्य को गुरु बना देता है गुरु जिस सत् तत्व में प्रतिष्ठित है उस तत्व में प्रतिष्ठित कर देता है आपको गुरु और आप एक हो जाते हैं और ईश्वर भी उसी के साथ एक हो जाता है ईश्वरों गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योम व्याप्त देहाय दक्षिणामृते नमः यह जो दक्षिणामूर्ति शब्द है वह परमेश्वर का वाचक है परमेश्वर की पांच शक्तियाँ निरंतर काम करती हैं सृष्टि शक्ति सृष्टि करती है पालन शक्ति पालन करती है संहार शक्ति संहार करती है माया शक्ति सबको जगत में लगा लगाती है पर एक अनुग्रह शक्ति है वह निरंतर जीव को शिव में प्रतिष्ठित करने के लिए योजना बनाती है उसी योजना में विभिन्न प्रकार के अवतार होते हैं उसी योजना में महापुरुषों का प्रादुर्भाव होता है उसी योजना में ऐसे आयोजन होते हैं अनुग्रह शक्ति संवलित जो परमेश्वर तत्व है उसी का नाम है आदि गुरु तत्व दक्षिणा शिव दक्षिणा क्यों है यही कुशल मूर्ति है देखो परमेश्वर जो मूल आधार है वह ब्रह्म है उसमें भी आपके अज्ञान को दूर करने की कुशलता क्षमता नहीं है है कुशलता उसमें क्या यदि होती तो कोई अज्ञानी नहीं होता ब्रह्म आपके अज्ञान को दूर करने में समर्थ नहीं है वह तो सभी को सत्ता दे रहा है अज्ञान को भी सत्ता दे रहा है सभी को सत्ता दे रहा है यदि ब्रह्म सबके अज्ञान को दूर कर देता तो कोई अज्ञानी रह ही नहीं सकता ईश्वर भी में भी वह सामर्थ्य नहीं है बिना गुरु बने वह भी अज्ञान दूर नहीं कर सकता है वह जब गुरु भाव में आता है तभी अज्ञान को दूर कर सकता है नहीं तो वह शासन करता है जीव ने जैसा कर्म किया है उसी के अनुसार फल देने में वाला है वह वा तो शासक है सारे जगत का नियंत्रण है पर वही जब अनुग्रह शक्ति संबलित होकर गुरु रूप में आता है तब उसमें कुशलता आ जाती है दक्षिणा मूर्ति क्या है वही कुशल मूर्ति है यह गुरु ही कुशल मूर्ति है आपको स्वरूप प्रदान में गुरु ही अति कुशल मूर्ति है आज तो समय हो गया इसके बारे में थोड़ी बात कह करके कल हम दो श्लोक और करेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि यह प्रथम का था तो इसमें आधारभूत कुछ बातें बतानी थी यदि प्रतिदिन के मान से दो करेंगे तो पाँच दिन में दस श्लोक है दस हो जाएंगे बोले सच्चिदानंद भगवान की जय